आनंद की खोज स्वस्थ मन के लक्षण वैसाखी पूर्णिमा एक अति अतिशुभ दिवस है किम बदनती है कि भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था और उनको बोधि अथवा निर्वाण भी इसी दिन प्राप्त हुआ था यही नहीं इसी शुभ दिन उन्होंने महानिर्वाण में अपनी नश्वर लीला का स्मरण भी किया था वे एक अद्वितीय महापुरुष थे जिनके चरित्र का सौंदर्य एवं सौरभ ढाई हजार वर्षों बाद आज भी अमलान बना हुआ असंख्य लोगों को मोहित प्रेरित कर रहा है स्वामी विवेकानंद भी उनके विशेष अनुरागी थे स्वामी जी के अनुसार चरित्र एवं व्यक्तित्व की दृष्टि से बुद्ध विश्व के सबसे महान पुरुष हैं उन्होंने बुद्ध और बौद्ध धर्म पर अनेक व्याख्यान एवं कक्षा लाभ किए हैं बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक महत्व पर अथवा उसके सिद्धांतों पर अथवा बुद्ध के संदेश पर ही क्यों न हो चाहे किसी भी विषय पर बोलते समय स्वामी जी उनके अद्भुत चरित्र पर प्रकाश डालना नहीं भूलते थे विश्व को बुद्ध का संदेश नामक प्रवचन में स्वामी विवेकानंद कहते हैं और उनके अद्भुत मस्तिष्क पर विचार करो कहीं भावुकता का नाम भी नहीं वह विराट मस्तिष्क कभी भी अंधविश्वासी नहीं हुआ अन्यत्र स्वामी जी बुद्ध के चित्त के संतुलन और स्वस्थता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं उस व्यक्ति की स्वस्थ चित्तता को देखो कोई ईश्वर नहीं कोई देवदूत नहीं कोई शैतान नहीं या कुछ भी उन्होंने स्वीकारा नहीं दृढ़ एवं स्वस्थ मस्तिष्क का प्रत्येक कोषाणु जीवन के अंतिम क्षण तक पूर्ण एवं स्वस्थ ओ, यदि मुझ में उस शक्ति का बिंदु मात्र होता वे थे विश्व के सबसे स्वस्थ चित्त दार्शनिक उनके सर्वश्रेष्ठ एवं स्वस्थतम आचार्य मानसिक मानसिक स्वस्थ और विकृति मन की गतिविधियों के संबंध में सामान्यतः स्वस्थ चिंत चित्तता जैसे शब्दों का प्रयोग तभी किया जाता है जब उनका विकृत अस्वस्थ अथवा रोगग्रस्त मन से अंतर बताने हो अतः यहाँ पर इस शब्द का उपयोग नकारात्मक अर्थ में यह बताने के लिए किया गया है कि बुद्ध के मस्तिष्क में किसी प्रकार की न्यूनतम विकृति भी नहीं थी अतः बुद्ध के चरित्र के वैशिष्ट को समझने के लिए मानसिक विकृति एवं मनोविकार के कारण एवं प्रकारों के बारे में कुछ बातें जानना उपयोगी होगा हम में से अधिकांश व्यक्तियों के मन में विचारों भावनाओं स्मृतियों कल्पनाओं एवं भौतिक संवेदनाओं का एक असंबद्ध प्रवाह निरंतर बहता रहता है अगर मन की इस उधेड़ बूंद को टेप रिकॉर्ड किया जाए तो वह कुछ इस प्रकार होगी लेख शीघ्र पूरा करना है प्यास लगी है ओ, बड़ी गर्मी है मच्छर ने काटा इत्यादि सौभाग्यवश यह असंबद्ध वृत्ति प्रवाह संपात उन्माद अथवा पागलपन की अस्वस्थताओं के अतिरिक्त वाणी एवं इंद्रियों के द्वारा कभी बाहर प्रकट नहीं होता बुद्धि इच्छा शक्ति की सहायता से इन पर नियंत्रण बनाए रखती है इस बेतरतीब वृत्ति समूह में से देश काल एवं उपयोगिता के अनुसार बुद्धि कुछ का चयन कर अन्य की उपेक्षा कर देती है और इच्छा शक्ति इन चुने हुए विचारों को सुसंबंध सुसंबद्ध बनाकर एक तर्क संगत चिंतन का रूप प्रदान करती है इस तरह मानसिक उधेड़ बुन तो पूरी तरह अभिव्यक्ति हो पाती है और न ही इंद्रियों और देह को अनियंत्रित रूप से परिचालित करने में समर्थ होती है लेकिन हमारी बुद्धि और इच्छा शक्ति इतनी प्रबल और स्वतंत्र नहीं है जितनी होनी चाहिए वे हमारी चेतन अचेतन असंख्य इच्छाओं आशा आकांक्षाओं वासनाओं एवं पूर्व संस्कारों द्वारा प्रभावित होती रहती है सामान्य स्थिति में मन के विभिन्न अंगों वासनाओं इच्छाओं विचार इत्यादि के बीच बुद्धि एवं इच्छा शक्ति संतुलन बनाए रखने में समर्थ होती है जिससे दैनंदिन जीवन के कार्यकलाप सामाजिक व्यवहार एवं जीवन यात्रा का निर्वाह सुचारू रूप से हो जाता है लेकिन कभी कभी यह संतुलन बिगड़ जाता है और तब विभिन्न प्रकार एवं स्तर के मनोविकार दिखाई देने लगते हैं कुछ अभागे लोगों का मस्तिष्क जन्म से ही विकृत होता है उनकी बुद्धि अविकसित एवं इच्छा दुर्बल होती है ये लोग अपने अचेतन प्रेरणाओं एवं वासनाओं द्वारा निस्सहाय की तरह इधर उधर परिचालित होते रहते हैं कुछ लोग व्यय प्राप्त होने पर जीवन की घात प्रतिघातों एवं तनावों को सहन करने में असमर्थ हो मस्तिष्क का संतुलन खो बैठते हैं सौभाग्य से जन्मगत अथवा परवर्ती जीवन में प्राप्त लेकिन स्थायी मनोविकार के रोगी कम ही होते हैं लेकिन जीवन में कभी न कभी कुछ दिनों महीनों अथवा वर्षों तक अस्वस्थ चित्तता के शिकार होने वाले लोग की कमी न कभी पागल खाने की हवा खानी पड़ती है और ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है स्थायी अथवा अस्थायी मनोविकार के रोगियों को छोड़कर बाकी लोगों का मन इतना संतुलित एवं सैं रहता है कि उन्हें हम सामान्य या स्वस्थ चित्त कहते हैं लेकिन क्या वे सचमुच स्वस्थ हैं कुछ मनोविज्ञ तो यहाँ तक कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य नामक कोई स्थिति ही नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई मानसिक विकृति होती है यह कथन अतिशयोगी प्रतीत होता है लेकिन इसमें कुछ सत्यता भी है अर्जुन का दृष्टान्त इस बात को समझने के लिए उत्तम है महाभारत का यह महानतम योद्धा रण क्षेत्र में अपने सगे संबंधियों को मरने मारने के लिए कटिबद्ध देखकर विचलित हो गया था उसे पसीना आ गया मुंह सूख गया और हाथ पैर कांपने लगे यहाँ तक कि गांडी धनुष भी हाथ से फिसल गया वह ऐसी बातें बकने लगा जो उस जैसे नरश्रेष्ठ को शोभा नहीं देती थी हम सभी के जीवन में इस प्रकार के अवसर आते हैं जब हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और मनोविकृति के शिकार हो जाते हैं लेकिन ठीक ठीक स्वस्थ चित्त तो वही है जो किसी भी विषम परिस्थिति में, यहां तक कि मृत्यु के मुख में भी अपनी बुद्धि एवं चिंतन की स्पष्टता को बनाए रख सकता है तथा अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकता है स्वामी जी के अनुसार बुद्धि इसी प्रकार के एक पूर्ण स्वस्थ चित्त महापुरुष थे स्वस्थ चित्त के लक्षण स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वच्छ चित्तता का प्रथम लक्षण है भावुकता का अभाव जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण एवं जीवन में हमारी क्रिया प्रतिक्रियाएँ अधिकतर भावनाओं द्वारा प्रचालित होती है हम युक्ति और विचार द्वारा काम, कम काम लेते हैं अर्जुन की भावुक प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए स्वामी जी कहते हैं अर्जुन के मन में कर्तव्य और भावना के बीच मंद है हम जितने पशु पक्षियों के निकट होते हैं उतने ही हम भावनाओं के नरक में रहते हैं इसे ही हम प्रेम कहते हैं यह आत्मा प्रवंचना है पशुओं जैसी भावुकता पूर्णता को प्राप्त नहीं करा सकती अभी अर्जुन अपनी भावनाओं के वश में है वह जैसा उसे होना चाहिए संयत प्रज्ञा के शाश्वत आलोक के माध्यम से क्रियारत वैसा नहीं है इसी तरह की अथवा इससे भी कठिनतर परिस्थितियों में बुद्ध की प्रतिक्रिया अर्जुन की प्रतिक्रिया से नितान्त भिन्न थी उनके द्वारा प्रवर्तित नवीन धर्मांोलन के दो प्रमुख स्तंभों, उनके दो शिष्यों की अकाल मृत्यु पर न तो वे विचलित ही हुए थे और न ही उन्होंने विलाप ही किया था वरन उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाकर अपने अन्य शिष्यों को जीवन के क्षणभंगुरत्व का उपदेश दिया हत्यारों से सामना होने पर या विरोधियों द्वारा लांछित किए जाने पर भी वे शांत ही बने रहे इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्ध में भावनाएं नहीं थीं यहाँ हमें भावुकता और हृदयवृत्ता के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए बुद्ध में हृदयवृत्ता हृदय हिदे की अनुभव शक्ति पूर्ण मात्रा में थी उनका विशाल हृदय सभी प्राणियों के दुख कष्ट को अच्छी तरह अनुभव कर सकता था अर्जुन रण क्षेत्र में जिस भावना से अभिभूत हुआ था उसे गीताकार ने कृपा कहा है भगवान बुद्ध के हृदय में संसार के सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा, करुणा अथवा कृपा का भाव था लेकिन इन दोनों भावनाओं में महान अंतर है प्रथम कृपा एक महत दोष है जबकि दूसरी एक महान गुण श्री रामकृष्ण स्वजन बंधु बांधव के प्रति प्रेम को माया और संसार के सभी प्राणियों के प्रति प्रेम को दया कहते थे माया बंधन का कारण है जबकि दया मुक्ति का सोपान बुद्ध की भावना इन दोनों में से दोनों से भी उच्च कोटि का था वह एक मुक्त महापुरुष के विशाल हृदय की जगत कल्याण के लिए स्वाभाविक संवेदनशीलता थी एक प्रकार के अस्वाभाविक और अहितकर भावुकता धर्म में विशेषकर भक्ति मार्ग में पाई जाती है भगवान के प्रति आंतरिक प्रेम भक्ति योग कहलाता है लेकिन कठोर संयम और त्याग के बिना वह छिछली भावुकता का रूप ले सकता है जो आध्यात्मिकता को नष्ट कर पतन की ओर ले जाता है जिस ले जाती है ऐसी भाव प्रवणता जो जीवन में स्थायी परिवर्तन पैदा न करे और न ही काम क्रोध लोभ आदि को जीतने की शक्ति प्रदान करे सदा त्याज है बुद्ध इस बात को अच्छी तरह जानते थे तब अपने शिष्यों में इसे पनपने नहीं देते थे एक बार उनका एक शिष्य उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगा कि वे भूत भविष्य और वर्तमान सभी बुद्धों में सबसे महान हैं बुद्ध ने इससे पूछा कि क्या वह सभी वर्तमान व भावी बुद्धों को जानता है शिष्य को स्वीकार करना पड़ा कि उसे यह ज्ञान नहीं है तब बुद्ध ने उसकी भर्तना करते हुए कहा कि उसका कथन सत्य ज्ञान के अभाव में थोथी भावुकता मात्र और मूर्खतापूर्ण है एक व्यक्ति सदा उनके चेहरे की ओर इस तरह देखता रहता था मानो उससे कोई ज्योति निकल रही हो बुद्ध ने उसे डांट कर दूर हटा दिया